महाभारत शांति पर्व सततमो तमोध्याय राजा सुमित्र का मृग की खोज करते हुए तपस्वी मुनियों के आश्रम पर पहुँचना और उनसे आशा के विषय में प्रश्न करना भीष्म प्रवेश महारण्यम तापसा नाम आश साद तथो राजा श्रांतोपा विशा भीष्मी कहते हैं युधि उस महान वन में प्रवेश करके राजा सुमित्रपसों के आश्रम पर जा पहुंचे और वहां थक कर बैठ गए धर्म तदा तस्क्र यथा विधि वे परिश्रम से पीड़ित और भूख से व्याकुल हो रहे थे उस अवस्था में मनुष्य धनुष धारण किए राजा सुमित्र को देख बहुत से ऋषि उनके पास आए और सबने मिलकर उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया सूजान सर्वां तपसो बुद्धिम ऋषियों द्वारा किए गए उस स्वागत सत्कार को ग्रहण करके राजा ने भी उन सब तापसो से उनकी तपस्या की भली भाती वृद्धि होने का समाचार पूछा राग्यो चनम संप्रगृह तपोधना प्रयोजनम् उन तपस्या के धनी महर्षियों ने राजा के वचनों को सादर ग्रहण करके उन नृप्रेष्ठ के वहाँ आने का प्रयोजन पूछा केन नद्र सुखाथेन संप्राप्त से तपोवनम पदातिरब्धनो धनवी वाणी नरेश्वर कल्याण स्वरूप नरेश्वर किस सुख के लिए आप इस तपोवन में तलवार बांधे धनुष और बाण लिए पैदल ही चले आए हैं प्राप्त हो मानद कस्मिन कुल जाम नाम चासे ब्रोहि मानद हम यह सब सुनना चाहते हैं आप कहाँ से पधारे हैं किस कुल में आपका जन्म हुआ है तथा आपका नाम क्या है ये सारी बातें हमें बताइए तथा स राजा सर्वेभ्यो दिजेभ्य पुरश आच चक्षे यथा न्याय परिचर्या चार पुरस्प्रवर भरत नंदन तन्दंतर राजा सुमित्र ने उन समस्त ब्राह्मणों से यथोचित बात कही और अपना कार्यक्रम बताया हे चरामी तपोधनो मेरा जन्म हे कुल में हुआ है मैं मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला राजा सुमित्र हूँ और सहस्त्रों बाणों के आघात से मृग समूहों का विनाश करता हुआ विचार रहा हूँ बलैन महता गुप्त सामत्य सावरोदन मृगस्तुबिद्धो बाणे न मया शरत मेरे साथ बहुत बड़ी सेना थी उसके द्वारा सुरक्षित हो मैं मंत्री और अंतपुर के साथ आया था परंतु मेरे बाणों से घायल हुआ एक मृग बाण से इधर ही भाग निकला तम द्रवंतम अनुप्राप्त हो वन में तीक्षया उस भागते हुए मृग के पीछे मैं अकस्मात इस वन में आप लोगों के समीप आ पहुँचा हूँ मेरी सारी शोभा नष्ट हो गई है मैं हताश होकर भारी परिश्रम से कष्ट पा रहा हूं। प्राप्तो हताशो भ्रष्ट मैंने परिश्रम के कारण जो इतना कष्ट पाया है और अपने राज चिन्हों से भ्रष्ट होकर एक हताश की भांति आपके आश्रम में पैर रखा है इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है न राज लक्षण त्यागो न पुरस्या तपोधरा दुखम करो जितीव्रम यथाशा विम तपोधरो नगर तथा राज चिन्हों का परित्याग मुझे वैसा तीव्र कष्ट नहीं दे रहा है जैसा कि मेरी भग्न हुई आशा दे रही है हिमवान्वा महाशैल समुद्रो वहादी महत्वान्नाव पद्येता नभसो वातर यथा आशा जापसी श्रेष्ठा तथा ना तमहंगताम सर्व्या तपोधना महान पर्वत हिमालय अथवा अगाध जलराशि समुद्र अपनी विशालता के द्वारा आशा की समानता नहीं कर सकते तपस्या में श्रेष्ठ तपोधनों जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है उसी प्रकार मैं आशा का अंत नहीं पा सका हूँ आपको तो सब कुछ मालूम ही है क्योंकि तपोधन मुनि सर्वज्ञ होते हैं महाभागा तस्मा पृछा संशय आसावान्षो यद अंतरीक्ष अथा किम नो जाय स्तर लोके महत् प्रतिभातितक्षा तत् श्रोत किमेह दुर्लभ आप महान सौभाग्यशाली तपस्वी हैं इसलिए मैं आपसे अपने मन का संदेह पूछता हूं एक ओर आशावान पुरुष हो और दूसरी ओर अनंत आकाश हो तो जगत में महत्ता की दृष्टि से आप लोगों को कौन बड़ा जान पड़ता है मैं इस बात को तत्व से सुनना चाहता हूं भला यहां आकर कौन सी वस्तु दुर्लभ रहेगी यदि गुह्यम नवो नित्यम तदा प्रब्रूतमाचिर न गुह्यम स्रोत मेक्षा मे यदि आपके लिए सदा यह कोई गोपनीय रहस्य न हो तो शीघ्र इसका वर्णन कीजिए विप्रवरो मैं आप लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता जो गोपनीय रहस्य हो भवो विघा तो वह यदि सैद विरमे तत यदि वास्तथा यूम यो यो प्रश्नो सामर्थम एक तत्णसाम शोचमीक्षा तत्त तपो नित्या भ्रूरेतमता यदि मेरे इस प्रश्न से आप लोगों की तपस्या में विघ्न पड़ रहा हो तो मैं इससे विराम लेता हूँ और यदि आपके पास बातचीत का समय हो तो जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया है इसका आप समाधान करें मैं इस आशा के कारण और सामर्थ्य के विषय में ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ आप लोग भी सदा तप में संलग्न रहने वाले हैं अतः एकत्र होकर इस प्रश्न का विवेचन करें इस श्री महाभारते शांति पर्व राजधर्मानुशासन पर ऋषभ गीताधिक सत्यधिक तमो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभ विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ